सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियाँ झुकने लगीं नदियाँ उमड़ उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयाँ भी आपस में संगम करने यानी मिलने जुलने लगीं जब जड़ यानी वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए चकवा चकई रात दिन नहीं देखते, देव दैत्य तो काम के गुलाम है ये मैंने इनकी दशा का नहीं किया। विरक्त और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक यानी तमाशा रहा किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया कामदेव ने सबके मन हर लिए श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव कामदेव शिवजी शिवजी के पास पहुंच गया, शिवजी गया, गया। को देखकर डर तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले यानी नशा पिए हुए लोग मद यानी नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं दुराधर्श जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है भगवान यानी संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूपी ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र यानी महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं, वन उपवन बावली तालाब और सब के विभाग परम सुंदर हो गए, जहां मानो प्रेम उमड़ रहा है जिसे देखकर मरे मनो में भी कामदेव जाग उठा मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती काम अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा सरोवरों में अनेक कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी तब कामदेव क्रोधित हो उठा आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया कामदेव ने तीक्ष्ण पांच बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे तब उनकी समाधि टूटी और वे जाग गए ईश्वर यानी शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया जगत में बड़ा हाहाकार मच गया देवता डर गए दैत्य सुखी हुए भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी य हो गए, योगी हो गए योगी हो हो कामदेव की की स्त्री रत अपने पति यह दशा सुनते ही मूर्छित गई, रोती चिल्लाती और भाती भाती से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव अबला यानी असहाय स्त्री को देख सुंदर उसको सांवना देने वाले वचन बोले हे रति अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा और अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युमन के रूप में उत्पन्न होगा मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने, तो वे वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए कृपा के समुद्र शिवजी बोले हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं हे कामदेव के मद को चूर करने वाले आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखे हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह स्व स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं पार्वती ने अपार तप किया है आप अब उन्हें अंगीकार कीजिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे यानी विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले नाराज जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी अब तो को पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली हे विज्ञानी मुनिवरों आपने उचित ही कहा आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे किंतु समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी अजन्मा, अजन कामरहित और भोगहीन हैं और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है तो हे मुनीश्वरों सुनिए वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे आपने जो यह कहा है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया यही आपका बड़ा भारी अविवेक है है अग्नि का तो सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं सकता। और जाने पर वह हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय यानी बात समझनी चाहिए पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की उन्होंने कहा कि वह जाकर लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने के ही कुंडल और कंकड़ पहने शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह लपेट लिया शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा सिर पर गंगा जी तीन नेत्र सांपों का जनेव गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी इस प्रकार उनका वेश अशुभ हो होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित शिवजी बैल पर चढ़कर चल चले। बाजे बज रहे हैं शिवजी को देखकर देवांगनाए मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, इस वर के योग्य दुलहिन संसार में नहीं मिलेगी विष्णु और ब्रह्मा आदि <coughs> देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों अर्थात सवारियों पर चढ़कर बारात में चले देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम यानी परम सुंदर था पर दूल्हे के योग्य बारात न थी तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो हे भाई हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है क्या पराय नगर में जाकर हंसी कराओगे विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन यानी दिल नहीं छूटते अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेज अपने सब गणों को बुलवा लिया शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर कर शिवजी कोई बिना मुख का है किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है कोई बहुत दुबला कोई बहुत मोटा कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं गधे कुत्ते सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं उनका वर्णन करते नहीं बनता भूत प्रेत नाचते और गाते हैं वे सब बड़े मौजी हैं देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं जैसा दुल्हा अब वैसी ही बारात बन गई मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक यानी तमाशे होते जाते हैं इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जितने वन समुद्र नदियों और तालाब थे हिमाचल ने सबको न्योता भेजा वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए और सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे यथा योग्य उन, उन स्थानों में सब लोग उतर गए नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी नगर की शोभा देखकर दे ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं उनका वर्णन कौन कर सकता है घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं, वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया क्या उसका वर्णन हो सकता है वहां रिद्ध सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई जिससे उसकी शोभा बढ़ गई आगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत सुखी हुए किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उन सबके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डर भाग चले कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर कर वहां डटे रहे लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं। क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती यह बारात है या यमराज की सेना दुल्हा पागल है और बैल पर सवार है सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं दुल्हे के शरीर पर राख लगी है, है, सांप और और और कपाल के गहने हैं हैं वह नंगा भयंकर उसके साथ भयानक भूत प्रेत पिशाच और राक्षस हैं। जो बारात देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा लड़कों ने घर घर यही बात कही महेश्वर यानी शिव जी को समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा उन्होंने को उन्होंने सबको सुंदर से ठहरने दिए मैना यानी पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने चली जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी वहां जनवासा था वहां चले गए मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अप कीर्ति फैल जाए पर जीते जी मैं इस बावले बरसे तुम्हारा विवाह न करूंगी हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर्ग के लिए तप किया सचमुच उनको न किसी का मोह है न माया है न उनके धन है न घर है और न स्त्री ही है वे सबसे उदासीन हैं इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं उन्हें न किसी की लाज है न डर है भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने माता माता को देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल बोली हे जो जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो जो मेरे भागे में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए हे माता क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं वृथा कलंक का टीका मत लो हे माता कलंक मतलो रोना छोड़ो यह अवसर विषाद करने का नहीं है मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊंगी पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगी इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उस समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना तुम मेरी सच्ची बात सुनो तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है यह अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है पहले यह दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी तब इनका सती नाम था बहुत सुंदर शरीर पाया था वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी यह कथा सारे जग में प्रसिद्ध है एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मान कर सीता जी का वेश धारण कर लिया सीता जी ने सॉरी सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया फिर शिव जी के यज्ञ में, में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया यानी अर्धांगिनी है तब नारद के वचन सुनकर सबका मिट गया और विषादर में यह समाचार सारे नगर घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे सबने भाती भांति के सुवर्ण के कलश सजाए पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जीवनार हुई यानी रसोई बनी जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जीवनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया भोजन करने वालों की बहुत सी पंगते बैठी चतुर् रसोई परोसने लगे स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमलवाणी से गालियां देने लगी सब सुंदरिया मेठी स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं इसलिए भोजन, भोजन, भोजन कर चुकने पर सबने हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए सबके सॉरी सब सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन यानी लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की मन मन सुंदरता की सीमा है करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता वेद जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई वे संकोच के मारे पति यानी शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए जैसे विवाह की सॉरी वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुछ लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जय कार करने लगे अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई शिव पार्वती का विवाह हो गया सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए जिनका वर्णन नहीं हो सकता बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा हे शंकर आप पूर्ण काम हैं मैं आपको क्या दे सकता हूँ इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा हे नाथ यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी हे पार्वती तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना नारियों का यही धर्म है उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई। परंतु कुसमय जानकर, यानी दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है बड़ा ही प्रेम है कुछ वर्णन नहीं किया जाता भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए पार्वती जी ने फिर फिर कर माता की ओर देखा तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर यानी कैलाश की ओर चले सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले वृष्केत शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया हिमवान ने आकर आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता शिव पार्वती विभिन्न प्रकार के भोग-विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे वे नित्य नए विहार करते थे इस प्रकार बहुत समय बीत गया तब छह पुत्र स्वामी कार्तिक का का के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है षडानंद यानी स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है इसलिए मैंने के यानी शिवजी पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है उसका पार वेद भी नहीं पाते तब अत्यंत मंद बुद्धि और और तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है? शिवजी के रसीले और चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई नेत्रों में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई वे प्रेम में मुग्ध हो गए मुख से वाणी नहीं निकलती उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि मुनिवल बहुत प्रसन्न हुए और बोले हे मुनीश आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते विश्वनाथ श्री शिव के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही श्री राम भक्त का लक्षण है शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया हे भाई श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान और कौन प्यारा है मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ सुनो हे मुनि सुनो आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता हे मुनीश्वर रामचरित्र अत्यंत अपार है सौ करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं अपना भक्त जानकर जिस कविवर पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं जो भगवान विष्णु और और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है वहां तीनों प्रकार की यानी शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है है है वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए कुछ चंद्रमा और के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी थी और के वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए यानी पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी सा उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला यानी फीकी करने वाला था उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभा थी कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था कामदेव के शत्रु शिवजी अच्छा शिव गई अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपने बाई ओर बैठने के लिए आसन दिया पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं पार्वती जी ने कहा हे संसार के स्वामी हे मेरे नाथ हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं हे प्रभु आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। हे सुख की राशि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा हे शशि भूषण हे नाथ हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए हे प्रभु जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं और हे कामदेव के शत्रु आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है यदि वो राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं और यदि वे ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए मुझे नादान समझ मन में क्रोध लाइए जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कहिए मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी परंतु अत्यंत भयभीत तो होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है आप कृपा कीजिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ हे प्रभो आपने उस समय तो मुझे बहुत तरह से समझाया था फिर भी मेरा संदेह नहीं गया हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूं और हाथ जोड़कर विनती करती हूं। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूं तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं संत लोग जहां आर्त अधिकारी पाते हैं वहां गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते हे देवताओं के स्वामी मैं बहुत ही आर्त भाव, दीनता से पूछती हूँ आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप धारण करता है फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार यानी जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा था सो किस दोष से